प्रश्नोत्तर मणिमाला सेवा प्रश्न सेवा का मूल क्या है उत्तर किसी को भी दुख न पहुंचाना किसी का भी अहित न करना प्रश्न देश की सेवा बड़ी है या माता पिता की सेवा उत्तर माता पिता की सेवा एक नंबर में है और देश की सेवा दो नंबर में कारण कि हमें माता पिता ने शरीर दिया है उसका पालन पोषण किया है पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है इसलिए उनका हमारे पर ऋण है पहले ऋण चुकाना चाहिए फिर देश सेवा दान आदि करना चाहिए ऋण चुकाए बिना दान आदि करने का अधिकार ही नहीं है प्रश्न जैसे हमें जो कुछ मिलता है वह प्रारब्ध के अधीन होता है ऐसे ही दूसरे व्यक्ति को भी जो कुछ मिलेगा वह भी प्रारब्ध के अधीन होगा फिर हम दूसरे की सेवा क्यों करें पुत्र, यह बात ठीक है कि दूसरे व्यक्ति को वही मिलेगा जो उसके प्रारब्ध में होगा परंतु हमें उसकी तरफ न देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना है कर्तव्य का विभाग अलग है कर्तव्य का त्याग करने से दोष लगता है अतः हमें अपने कर्तव्य का पालन सेवा कर देना है चाहे उसको प्रारब्ध के अनुसार मिले या न मिले बालक बीमार होता है और माता उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती तो क्या वह उसकी सेवा करना छोड़ देती है ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वे मां की तरह कृपापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं इससे कर्तव्य परायणता हितइशिता और दयालुता पैदा होती है जो दैवी संपत्ति का गुण है दैवीय संपत्ति मुक्ति के लिए होती है दैवी संपद विमोक्षाया प्रश्न दूसरे पर प्रतिकूल परिस्थिति आई है तो वह भगवान के विधान से आई है अतः उसकी सहायता या सेवा करना क्या भगवान के विधान से विरुद्ध कार्य करना नहीं है उत्तर भगवान पिता के समान है और भक्त माता के समान अतः भगवान में न्याय मुख्य है और भक्तों में दया मुख्य है जबकि यह दया भी भगवान से ही आई है अतः हमारा कर्तव्य उसकी सेवा करना है जो दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता वह स्वार्थी और अभिमानी होता है उसका अंतकरण कठोर होता है वह सात्विक न होकर राजूसी तामसी होता है एक बार चमारों की बस्ती में आग लग गई और उनके घर जलकर नष्ट हो गए सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका उनके नए घर बनवा दिए दोबारा आग लग गई और वे घर पुनः नष्ट हो गए सेठ जी ने पुनः घर बनाने के लिए कहा लोगों ने कहा कि दोबारा आग लगने से मालूम होता है कि भगवान की मर्जी नहीं है वे घर जलाना चाहते हैं सेठ जी ने उत्तर दिया कि भगवान का काम जलाने का है और हमारा काम बनाने का है सेठ जी ने पुनः उनके घर बनवाए प्रश्न सेवा धर्म को कठोर क्यों कहा गया है सब तेत सेवक धर्म कठोरा मानस अयोध्या कांड उत्तर सुख आराम में आसक्ति होने से ही सेवा कठिन दिखता है सेवक सुख चह मान भिखारी मानस अरण्य कांड अपने सुख आराम का त्याग करें तो सेवा कठिन नहीं है क्योंकि सेवा करने की सब सामग्री संसार की ही है अपनी नहीं उस सामग्री को अपने सुख में लगाने से सेवा नहीं होती प्रश्न दुखी को देखकर करुणित होना उसकी सेवा है कैसे उत्तर करुणित होने से भगवान उस पर कृपा करते हैं और अपना अंतःकरण भी निर्मल होता है सुखी को देखकर प्रसन्न होना भी सेवा है जिससे अपना अंतःकरण शुद्ध होता है दूसरे के सुख दुख का असर न पड़ने से अंतःकरण अशुद्ध एवं कठोर होता है प्रश्न जड़ को जड़ की सेवा में लगा देने से जड़ का प्रवाह जड़ की ओर हो जाएगा और चेतन का असंग होकर मुक्त हो जाएगा यह कर्मयोग की बात समझ में नहीं आई क्योंकि वास्तव में जड़ की सेवा नहीं होती प्रत्युत चेतन की सेवा होती है जैसे सचेतन शरीर के सुख में अन्न जल मुख में अन्न जल डालने से उसकी सेवा होती है पर अचेतन मुर्दे के मुख में अन्नजल डालने से उसकी सेवा नहीं होती उत्तर वास्तव में सेवा जड़ के द्वारा ही होती है और जड़ तक ही पहुंचती है कारण कि क्रिया और उसका फल पदार्थ दोनों ही आदि अंत वाले होने से जड़ में ही रहते हैं चेतन तक पहुंचते ही नहीं परंतु चेतन ने शरीर जड़ से तादात्म्य किया है उससे अपना संबंध माना है इसलिए शरीर की सेवा चेतन शरीर के मालिक की मानी जाती है ज्ञान योग में भी जड़ मन बुद्धि के द्वारा ही जड़ का त्याग किया जाता है गुणाह गुणेश वर्तन दे प्रश्न धनादि पदार्थों से लेकर बुद्धि पर्यंत सब जड़ पदार्थ सेवा के कारण साधन हैं। इन कारणों से सेवा करने वाला चेतन ही हो सकता है जड़ कैसे होगा उत्तर जिसने शरीर से अपना संबंध माना है वही करता होता है अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम गीता तात्पर्य है कि अहंकार विमूढ़ात्मा ही करता होता है वही सेवा करता है प्रश्न सेवक सेवा होकर सेव्य में लीन हो जाता है इसमें सेवा होना क्या है उत्तर सेवा का अभिमान अर्थात सेवकपना न रहना ही सेवा होता है प्रश्न सेवा करने पर अभिमान ना आए इसका क्या उपाय है उत्तर किसी की भी सेवा करें, चाहे कुत्ते और गधे की ही क्यों न हो उसको अपने से ऊंचा मानकर भगवान मानकर सेवा करें, फिर अभिमान नहीं आएगा